देवी भागवत राजा जनक और सुखदेव जी के प्रश्नोत्तर प्रथम स्कंध श्री सुखदेव जी ने पूछा बुद्धि में वैराग्य और प्रत्यक्ष ज्ञान एवं परोक्ष ज्ञान का उदय हो जाने पर गृहस्थ आदि आश्रम में रहना आवश्यक है या वन में जनक जी ने कहा मानद बलवती इंद्रियों पर अधिकार प्राप्त करना बड़ा कठिन काम है ये इंद्रियाँ अपक्व बुद्धि पुरुष के मन में अनेकों प्रकार के विकार उत्पन्न कर देती है यदि संन्यास ले लेने पर भी काम वासना जग उठे तो फिर वह पुरुष सुंदर पदार्थ खाने कोमल सैया पर सोने इंद्रिय सुख भोगने तथा पुत्र पाने की इच्छा को कैसे शांत कर सकता है वासनाएं बड़ी दुर्जय है ये शांत नहीं होती अतः इनका वेग शांत करने के लिए क्रमशः त्यागी बनना चाहिए ऊपर सोने वाला तो कभी न कभी गिरता ही है जो नीचे सोता है उसके गिरने की संभावना नहीं रहती सन्यासी हो जाने पर भ्रष्ट हो जाए तो फिर उसके लिए कोई भी मार्ग सहज नहीं है चीटी पैर से ही वृक्ष के मूल पर चढ़कर डालियों पर चली जाती और धीरे धीरे सुखपूर्वक फल तक भी पहुंच जाती है पक्षी कोई विघ्न सामने न आ जाए इस भय से बड़ी तीव्र गति से चलता है परिणाम यह होता है कि वह तो थक जाता है और चीटी सुखी होती है जो भगवत साक्षात्कार से वंचित हैं वे मन के प्रबल वेग को रोक नहीं सकते अतः क्रमशः वर्णाश्रम धर्म का अनुसरण करते हुए मन को जीतना चाहिए गृहशाश्रम में रहकर भी सदा शांत रहे बुद्ध में विकार उत्पन्न न होने दे आत्मा का चिंतन करे न लाभ में प्रसन्न हो और न हानि में दुखी प्रत्येक स्थिति में समान रूप से रहे जो चिंता का विषय हो उसका परित्याग करते हुए विहित कर्म का आचरण करें भगवत चिंतन की प्रसन्नता हृदय में भरी रहे ऐसा पुरुष भोगबंधन से निसंदेह मुक्त हो जाता है अनघ देखो मैं राज्य करते हुए भी जीवन मुक्त हूँ मैं इच्छा इच्छानुसार कर्म कर लेता हूँ किंतु कोई भी कर्म मेरे बंधन का कारण नहीं बन पाता अनघ जिस प्रकार भांति भांति के भोगों को भोगता हुआ तथा अनेकों कार्यों को करता हुआ भी मैं समान रहता हूँ ठीक वैसे ही तुम भी मुक्त होने की चेष्टा करो बंधन में डालने वाला जो प्रत्यक्ष कारण है उसे मैंने बता दिया जिस कारण की सत्ता ही नहीं है वह बांध कैसे सकेगा पाँचों तत्व और फिर उनके गुण ये सब केवल दिखते हैं इसकी वास्तविक सत्ता नहीं है ब्राह्मण आत्म अचिंत्य शुद्ध स्वरूप और निर्लेप है वह केवल अनुमान से जाना जाता है कभी प्रत्यक्ष नहीं होता फिर वह बंधन में कैसे आएगा द्विजर सुख और दुख के अगाध सागर में डुबाने वाला वह वा मन ही है इसके शुद्ध हो जाने पर सभी इंद्रियों में विकार का अभाव हो जाता है चाहे कोई संपूर्ण तीर्थों में बार बार जाए और गोता लगाए परंतु जब तक मन में पवित्रता नहीं आती तब तक उसका सब कुछ किया कराया व्यर्थ है